प्रश्न उत्तर मणिमाला सुखाशक्ति प्रश्न सुखाशक्ति का त्याग कैसे करें उत्तर मनुष्य शरीर सुख भोगने के लिए नहीं है प्रत्येक सुख पहुंचाने के लिए है स्वार्थ भाव का त्याग करके दूसरों को सुख पहुंचाने से अपनी सुखाशक्ति का त्याग हो जाता है अपने विवेक का आदर करने से भी सुखा शक्ति का त्याग हो जाता है अगर रोकर भगवान से प्रार्थना करें हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभो कह कर भगवान को पुकारे तो भगवान की कृपा से सुखा शक्ति का नाश हो जाता है परंतु ये उपाय तब काम आएंगे जब हम सच्चे हृदय से सुख लोलुपता को छोड़ना चाहेंगे प्रश्न आसक्ति का नाश करने के लिए नासतो विद्यते भावः असत की सत्ता ही नहीं है भाव बढ़िया है या वासुदेव सर्वम् सब कुछ भगवान ही है भाव बढ़िया है उत्तर जिसकी संसार में अधिक आसक्ति है उसके लिए नासतो विद्यते भावः यह भाव ठीक बैठेगा और जिसकी कम आसक्ति है उसके लिए वासुदेव सर्वम यह भाव ठीक बैठेगा वास्तव में दोनों भाव एक ही है दोनों में कोई एक होने पर दोनों सिद्ध हो जाएंगे जिसके भीतर सांप का भय अधिक है उसके लिए कहना पड़ता है कि सांप नहीं है रस्सी है परंतु जिसमें भय नहीं है उसके लिए रस्सी है यह कहना ही पर्याप्त है तात्पर्य है कि ज़्यादा आसक्ति वाली के लिए निषेध मुख्य है प्रश्न महान सुख मिले बिना अल्प सुख की आसक्ति का त्याग कैसे होगा उत्तर इसका उपाय है कि पारमार्थिक विषय में थोड़ा भी सुख मिले तो उसका आदर करें उस पर विश्वास करें जैसे सत्संग कथा कीर्तन आदि में एक सुख मिलता है जबकि वहां कोई भोग पदार्थ नहीं होता पर हम उसका आदर नहीं करते अगर पारमार्थिक विषय में थोड़ा भी सुख मिले और उस पर हम विश्वास करते रहें तथा सांसारिक सुख का विश्वास छोड़ते जाएं तो महान सुख का अनुभव हो जाएगा वास्तव में हमें न अल्प सुख लेना है न महान सुख लेना है लेना कुछ है ही नहीं प्रश्न यह नियम है कि सुख का भोगी दुख से नहीं बच सकता किसी ने मिठाई खाई और उसको स्वाद का सुख का अनुभव हुआ तो अब उसको दुख क्या होगा उत्तर स्वाद आना और सुख लेना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं स्वाद आना उतना दोषी नहीं है जितना सुख लेना दोषी है सुख लेने का तात्पर्य है कि उस वस्तु का महत्व हृदय में अंकित हो जाए महत्व अंकित होने से उस वस्तु में राग आसक्ति हो जाती है फिर जब वह वस्तु नहीं मिलेगी या छीन जाएगी तब दुख होता है अतः स्वाद का सुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है प्रत्युक्त राग होना दोषी है प्रश्न जब चेतन स्वयं का संसार से संबंध है ही नहीं तो फिर संबंध जन्य सुख कैसे होता है उत्तर संबंध जन्य सुख वास्तव में सुख नहीं है प्रत्युत मान्यता का सुख है जैसे रुपए बैंक में पड़े हैं पर उनसे संबंध जोड़ने से एक सुख होता है कि मैं धनी हूँ तो यह सुख केवल माना हुआ है प्रश्न भोजन में किसी पदार्थ की रुचि होना अथवा अरुचि होना दोषी है या नहीं उत्तर भोजन में रुचि अथवा अरुचि शरीर की स्वाभाविक आवश्यकता को लेकर भी होती है और सुख बुद्धि को लेकर भी होती है परंतु दोनों का विश्लेषण करना बड़ा कठिन है पदार्थ में रुचि है अथवा सुख बुद्धि है इसका विश्लेषण वीतराग महापुरुष ही कर सकता है कारण कि संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर ही होता है भोग बुद्धि न हो तो रुचि अथवा अरुचि का होना दोषी नहीं है भोगों के पुराने संस्कार पुनः भोगों में लगाते हैं ऐसी स्थिति में साधक क्या करे? उत्तर पुराने संस्कार इतने बाधक नहीं हैं जितने सुख लोलुपता बाधक है सुख लोलुपता होने से ही संस्कार बाधक होते हैं हम पुराने संस्कारों से सुख तो लेते हैं और चाहते हैं कि संस्कार ना आए तभी संस्कार हमें बाध्य करते हैं अगर उनसे सुख न लें, तो संस्कार मिट जाएंगे बाध्य नहीं करेंगे कारण कि वास्तव में संस्कार की सत्ता ही नहीं है उसको हम ही सत्ता देते हैं भोग के समय भी हम ही भोग को सत्ता देते हैं भोगों से सुख लेते हैं इसी पर भोग टिके हैं सुख न लें तो भोग हो ही नहीं सकता सुख न लें तो बिना मिटाए भोग का संस्कार स्वतः कमजोर पड़ जाएगा सुख लेने से पुराना संस्कार नया भोग भोगने के समान नया होता रहता है पुराने संस्कार आए तो साधक उनकी उपेक्षा कर दे न विरोध करे न अनुमोदन करे असत का संस्कार भी असत ही होता है असत की सत्ता है नहीं नास विद्यते भाव प्रश्न निषिद्ध भोग की आसक्ति से कैसे छूटा जाए निषिद्ध भोग की आसक्ति खराब स्वभाव के कारण होती है स्वभाव सुधरता है सत्संग सदविचार सत शास्त्र के द्वारा विवेक जागृत होने पर अथवा भगवान के शनागत होने पर याद करने से पुराना भोग नया होता रहता है याद करने से नया भोग भोगने की तरह ही अनर्थ होता है क्योंकि भोग भोगे साठ वर्ष हो गए पर आज उसको याद किया तो आज नया भोग हो गया मनुष्य पुराने भोग को याद करके उसको नया करता रहता है इसीलिए उसकी आसक्ति मिटती नहीं इसीलिए अगर पुराना भोग याद आ जाए तो उसमें रस सुख न ले रस लेने से वह नया हो जाता है उसको सत्ता मिल जाती है